पत्रावली एक सौ श्री जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर को लिखित 541 डियरबोन एवेन्यू शिकागो 3 जनवरी अट्ठारह सौ तो प्रिय महाशय प्रेम कृतज्ञता और विश्वासपूर्ण हृदय से आज मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ मैं आपसे यह पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप उन थोड़े से मनुष्यों में से एक है जिन्हें मैंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वासी पाया आपने पूरी मात्रा में भक्ति और ज्ञान का अपूर्व सामंजस्य है इसके साथ ही अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित करने में भी आप पूरे समर्थ हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप निष्कपट हैं और इसलिए मैं अपने कुछ विचार आपके सामने विश्वासपूर्वक उपस्थित करता हूँ भारत में हमारा कार्य अच्छे ढंग से शुरू हुआ है और इसे न केवल जारी रखना चाहिए बल्कि पूरी शक्ति के साथ बढ़ाना भी चाहिए सब तरह के सोच विचार के बाद मेरा मन अब निम्नलिखित योजना पर डटा हुआ है पहले मद्रास में धर्म शिक्षा के लिए एक कॉलेज खोलना उचित होगा फिर इसका कार्य क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाना होगा नवयुवकों को वेद तथा विभिन्न भाषाओं और दर्शनों की पूरी शिक्षा देनी होगी इसमें संसार के अन्य धर्मों का ज्ञान भी शामिल होगा साथ ही एक अंग्रेजी और एक देशी भाषा का पत्र निकालना होगा जो उस विद्यालय के मुख्य पत्र मुख्य पत्र होंगे पहला काम पह यही है और छोटे छोटे कामों से ही बड़े बड़े काम पैदा हो जाते हैं कई कारणों से मद्रास ही इस समय इस कार्य के लिए सबसे अच्छी जगह है बंबई में वही पुरानी जड़ता आ रही है बंगाल में यह डर है कि अब वहां जैसा पाश्चात्य विचारों का मोह फैला हुआ है उसे देखते हुए कहीं उसके विपरीत वैसी ही घोर प्रक्रिया न शुरू हो जाए इस समय मद्रास ही जीवन यात्रा की प्राचीन तथा आधुनिक प्रणालियों के यथार्थ गुणों को ग्रहण करता हुआ मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहा है भारत में शिक्षित समाज में मैं इस बात पर सहमत हूं कि समाज का अमूल परिवर्तन करना आवश्यक है पर यह किया किस तरह जाए सुधारकों की सब कुछ नष्ट कर डालने की रीति व्यर्थ हो चुकी है मेरी योजना यह है हमने अतीत काल में कुछ बुरा नहीं किया निश्चय ही नहीं किया हमारा समाज खराब नहीं बल्कि अच्छा है मैं केवल चाहता हूं कि वह और भी अच्छा हो हमें असत्य से सत्य तक अथवा बुरे से अच्छे तक पहुँचना नहीं है वरन सत्य से उच्चतर सत्य तक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम तक पहुँचना है मैं अपने देशवासियों से कहता हूँ कि अब तक जो तुमने किया तो अच्छा ही किया है अब इस समय और भी अच्छा करने का मौका आ गया है जात पात की ही बात लीजिए संस्कृत में जाति का अर्थ है वर्ग या श्रेणी विशेष यह सृष्टि के मूल में ही विद्यमान है विचित्रता अर्थात जाति का अर्थ ही सृष्टि है एकोहम बहुस्याम मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ विभिन्न वेदों में इस प्रकार की बात पाई जाती है सृष्टि के पूर्व एकत्व रहता है सृष्टि हुई कि वैविध्य शुरू हो जाता है अतः यदि यह विविधता समाप्त हो जाए तो सृष्टि का ही लोप हो जाएगा जब तक कोई जाति शक्तिशाली और क्रियाशील रहेगी तब तक वह विविधता अवश्य पैदा करेगी जो ही उसका ऐसा विविधता का उत्पादन करना बंद होता है या बंद कर दिया जाता है त्यों ही वह जाति नष्ट हो जाती है जाति का मूल अर्थ था प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति को अपने विशेषत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता और यही अर्थ हजारों वर्षों तक प्रचलित भी रहा आधुनिक शास्त्र ग्रंथों में भी जातियों का आपस में खाना पीना निषिद्ध नहीं हुआ है और न किसी प्राचीन ग्रंथ में उनका आपस में ब्याह शादी करना मना है तो फिर भारत के अधपतन का कारण क्या था जाति संबंधी इस भाव का त्याग जैसे गीता कहती है जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ अब क्या यह सत्य प्रतीत होता है कि इस विविधता का नाच होते ही जगत का भी नाच हो जाएगा आजकल वर्ण विभाग यथार्थ में जाति नहीं है बल्कि जाति की प्रगति में वह एक रुकावट ही है वास्तव में इसने सच्ची जाति अथवा विविधता की स्वच्छंद गति को रोक दिया है कोई भी दृढ़ मूल प्रथा अथवा किसी जाति विशेष का विशेष अधिकार अथवा किसी भी प्रकार का वंश परम्परागत जाति विभाग उस तो सच्ची जाति की स्वच्छंद गति को रोक देती है और जब कभी कोई राष्ट्र इस अनंत विविधता का सृजन करना छोड़ देता है तब उसकी मृत्यु अनिवार्य हो जाती है अतः मुझे अपने देशवासियों से यही कहना है कि जाति प्रथा उठा देने से ही भारत का पतन हुआ है प्रत्येक दृढ़ मूल आभिजात्य वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त संप्रदाय जाति का है वह जाति नहीं है जाति को स्वतंत्रता दो जाति की राहते प्रत्येक रोड़े को हटा दो बस हमारा उत्थान होगा अब यूरोप को देखो जो ही वह जाति को पूर्ण स्वाधीनता देने में सफल हुआ और अपने अपने जाति के गठन में प्रत्येक व्यक्ति की बाधाओं को हटा दिया जो ही वह उठ खड़ा हुआ अमेरिका में यथाश जाति के विकास के लिए सबसे अधिक सुविधा है और इसीलिए अमेरिका वाले बड़े हैं प्रत्येक तो हिंदू जनता है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिष लोग उसके जाति निर्वाचन की चेष्टा करते हैं वही असली जाति है हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो और ज्योतिष इसे स्वीकार करता है और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं जब इसे फिर से पूरी स्वतंत्रता दें याद रखें कि इस विविधता का अर्थ वैषम्य नहीं है और न कोई विशेषाधिकार ही यही मेरी कार्य प्रणाली है हिंदुओं को यह दिखा देना कि उन्हें कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा केवल उन्हें ऋषियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना होगा और सदियों की दासता के फल फलस्वरूप प्राप्त अपनी जड़ता को उखाड़ फेंकना होगा हाँ मुसलमानी अत्याचार के समय विवश विवश होकर हमें अपनी प्रगति अवश्य रोक देनी पड़ी थी क्योंकि तब प्रगति की बात नहीं थी तब जीने मरने की समस्या थी अब वह दबाव नहीं रहा अतः हमें आगे बढ़ना ही चाहिए सर्वधर्म त्यागियों और मिशनरियों द्वारा बताए गए तोड़फोड़ के रास्ते से नहीं वरन स्वयं के अपने भाव के अनुसार स्वयं अपने पथ से हमारा जाति प्रसाद अभी अधूरा ही है इसीलिए सब कुछ भद्दा दिख पड़ रहा है सदियों के अत्याचार के कारण हमें प्रासाद निर्माण का कार्य छोड़ देना पड़ा था अब निर्माण कार्य पूरा कर लीजिए बस सब कुछ अपने-अपने जगह पर सजा हुआ सुंदर दिखाई देगा यही मेरी समस्त कार्य योजना है मैं इसका पूरा कायल हूँ प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य प्रवाह रहता है भारत में वह धर्म है उसे प्रबल बनाइए बस दोनों ओर के अन्य स्रोत उसी के साथ साथ चलेंगे यह मेरी विचार प्रणाली का एक पहलू है आशा है समय पाकर मैं अपने सब विचारों को प्रकट कर सकूंगा पर इस समय मैं देखता हूं कि इस देश अमेरिका में भी मेरा एक मिशन है विशेषतः मुझे इस देश से और केवल यहीं से सहायता पाने की आशा है किंतु अब तक अपने विचारों को फैलाने के सिवा मैं और कुछ न कर सका अब मेरी इच्छा है कि भारत में भी एक ऐसी ही चेष्टा की जाए मैं कब तक भारत लौटूंगा इसका मुझे पता नहीं मैं प्रभु की प्रेरणा का दास हूँ उन्हीं के हाथ का यंत्र हों इस संसार में धन की खोज में लगे हुए मैंने तुम्ही को सबसे श्रेष्ठ रत्न पाया हे प्रभु मैं अपने को तुम पर निछावर करता हूँ प्रेम करने के लिए किसी को ढूंढते हुए एकमात्र तुम्ही को मैंने प्रेमास्पद पाया मैं अपने को तुम्हारे श्रेष्ठ चरणों में निछावर करता हूँ प्रभु आपका सदा सर्वदा कल्याण करें भवधि विवेकानंद